तम इ जजान युस्मकभूव निहारेण प्रावृता जलप्या उक्त उत शाच न तम विदाथ उसको तुम नहीं जानते हो इमा जजाना जिसने इस संसार को उत्पन्न किया है वो कैसा है युषमाकम अंतरम बहु वह तुमसे भिन्न है वह तुमसे भिन्न है लेकिन तुम उसको नहीं जानते हो इस कारण से तुम क्या क्या कर रहे हो कैसी स्थिति है तुम्हारी निहारेण प्रावृता, अविद्या से ढके हुए हो मिथ्याजान से भरे हुए हो, जलप्या केवल बकवाद करते रहते हो व्यर्थ की बातें बनाते रहते हो चाशो त्रिप और अपने प्राण पोषण में स्वार्थ की सिद्धि में शारीरिक उत्थान में ही केवल लगे रहते हो उक्त शास और अपने भरण पोषण में लगे हुए हो ब्रह्म से उल्टे विपरीत आचरण कर रहे हो ये तुम्हारे दोष हैं ईश्वर को न जानने के कारण तो मंत्र चेतावनी दे रहा है कि ईश्वर तो है और जीवात्मा से भिन्न है किंतु जीवात्मा के लिए उसको जानना भी आवश्यक है नहीं जानने के कारण जीवात्मा में इतने सारे दोष आए हुए हैं तो जब तक वो नहीं जान लेता है उस ब्रह्म को ईश्वर को तब तक उसके ये दोष भी नहीं जाएंगे इन दोषों से ग्रसित होकर के दुखी रहेगा वो इसलिए ईश्वर को जानना ही चाहिए और तत्व में वास्तविक रूप में जानना चाहिए केवल मान लिया या विपरीत मान लिया जान लिया ऐसे नहीं जानना है उसको तत्त्वतः जानना ही होगा उसके जानने के लिए फिर क्या उपाय है तो बाहर से कोई उपाय नहीं लाना है जो भी कारण है उससे संबद्ध उन कारणों से ही हम आरंभ करेंगे उसी से उसको जाना जा सकता है जो जिससे संबद्ध होता है वही वहाँ तक पहुँचाता है तो ईश्वर से जो भी संबद्ध है वही पहुंचाएगा हमको ईश्वर तक वही उसी से जानेंगे तो जानने के लिए बता दिया यह इमा ज जाना ईश्वर इस संसार को उत्पन्न करने वाला है इस कारण से हमें संसार से ही ईश्वर को जानना है संसार के कारण ही ईश्वर का ज्ञान हो पाएगा और इधर उधर बुद्धि लड़ाने की अपेक्षा नहीं है संसार को ठीक से समझे तो ये समझ में आएगा कि इसका निर्माता है उदाहरण कहा से ले हम आज का उदाहरण लेते हैं आज कौन सा वार है आज गुरुवार है तो कोई विशेष घटना घटेगी या नहीं आज विद्यालय में तो एक विशेष घटना होने वाली है खीर बनेगी तो इस खीर का और गुरुवार का कहां पर संबंध है गुरुवार से खीर का कैसे मतलब सिद्ध हो रहा है नहीं पन्ने की तो गुरुवार को शुक्रवार को तो नहीं लगता है ना बुधवार को तो नहीं लगता है लेकिन गुरुवार को तो पक्का लगता है तो संबंध तो होना चाहिए ना शुक्रवार की अपेक्षा या बुधवार की अपेक्षा गुरुवार से तो संबंध होना चाहिए ना क्योंकि गुरुवार को ही क्यों लगता है मंगल को क्यों नहीं लगता है बना तो तो देखने देखने लेकिन आपने गुरुवार से ही तो बनाई है ना मंगल से तो नहीं बना लिया तो ये एक नियत स्थिति है ना बदलने वाली नहीं है ना जो भी बनी हुई है वो धारणा वो धारणा व्यवस्थित है ना अभी और व्यवस्थित तो नहीं है रविवार के लिए कुछ और माना हुआ है मंगल के लिए सोमवार के लिए नहीं माना है वो जो गुरुवार के लिए और रविवार के लिए मान रखा है तो उसके पीछे कोई हेतु है ना यानी व्यवस्थित है ये बुद्धि इसलिए ये कल्पना नहीं है जो व्यवस्थित बुद्धि होती है वो कल्पना नहीं होती है और व्यवस्थित होती है तब वो भ्रांति है या ऐसी मिथ्या है ज्ञान हो सकता है व्यवस्थित होता है वो बुद्धि पूर्वक है वो लेकिन वास्तविक देखना यहाँ कि कैसे है वो मूल चीजें जो आज खीर बननी है उसका गुरुवार के साथ संबंध है लेकिन सीधे सीधे नहीं है गुरुवार क्या है एक काल है ना समय है ये तो अब ये समय तो कुछ करता नहीं है उसका किसी का गुरुवार तो नहीं बनाएगा ना खीर को खीर क्यों बनेगी गुरुवार को तो बनाने वाले से ही बनेगी उसके बिना नहीं बनेगी उसके बनने के लिए कौन से कारण हैं जो कि नित्य रूप में हैं अभी विद्यमान हैं एक तो है जिससे बननी है वो चीज है और दूसरा जो बनाने वाला है वो है और वो जानता है इसको वस्तुतः उसने ही संबंध कर रखा है आज वाले दिन को बनाना है तो गुरुवार का और खीर का जो निश्चय है ना संबंध इसको जोड़ने वाला वस्तुता वो, वो ज्ञान है तो इन दोनों का संबंध आपस में वास्तविक वस्तु तत्व में नहीं है बौद्धिक संबंध है खीर का और गुरुवार का इन दोनों का बौद्धिक संबंध है यानी कोई चेतन कर्ता संबंध कर रखा है और वही इसको बनाए रखेगा वो चाहे तो तोड़ देगा फिर गुरुवार कुछ नहीं कर पाएगा शुक्रवार के साथ भी जोड़ा जा सकता है इसको और मंगलवार के साथ भी जोड़ा जा सकता है लेकिन जोड़ेगा जब वो ज्ञानी जो है उसके ज्ञान से संबंध है वस्तुता आपस में दोनों का यानी क्रिया से होना है कर्म जो बनता है वो क्रिया से बनता है और क्रिया जो होती है वो कर्ता के अधीन होती है कर्म के अधीन नहीं है क्रिया कर्म में क्रिया होगी कर्म को करेगा क्रिया से लेकिन उस क्रिया का करने वाला यानी उसका जो आधार है वो कर्ता होता है और वो चेतन वाला होगा क्योंकि जान के क्रिया फिर आरंभ करेगा दोनों चीजों को जानेगा ना कि ये बनने वाला पदार्थ भी है और आज इस काल में बनाना है तो जान रहेगा उसको फिर वो क्रिया आरंभ करेगा जान करके करता है इस कारण से ये बुद्धि पूर्वक क्रिया है और बुद्धि पूर्वक होने से अब वो बुद्धि हर समय चेतन के अधीन हुआ करती है तो अब जैसे अब इस खीर का बनना आज के दिन बिना बुद्धि पूर्वक नहीं हो सकता है बिना जान के होगा ही नहीं है अनिवार्य कारण है जान, क्योंकि इसके बिना नहीं होगा तो इससे सिद्ध हुआ कि इसका कोई बनाने वाला नहीं करता है तो यही का यही नियम यहां भी देखिए है कि नहीं संसार में संसार के जो पदार्थ हैं, वो एक काल विशेष तक बने रहते हैं और काल विशेष में ही बनते हैं ये इधर उधर नहीं जाते हैं इतने काल तक सृष्टि रहेगी इतने बाद में नहीं रहेगी तो ये सारे के सारे कारण क्योंकि इनका आरंभ देखा जाता है सृष्टि का आरंभ हुआ है पीछे पीछे से आ रही है क्योंकि आज सृष्टि की जो स्थिति है ना एकदम नवीनतम स्थिति है ये ये कल नहीं थी और कल नहीं रहेगी आज वाली जो अवस्था है सृष्टि की जैसे कैसे क्योंकि आज जो बच्चा मान लो उत्पन्न हुआ है वो कल तक नहीं था वो एक नई हुई है ना इसमें सृष्टि के अंदर एक नया परिवर्तन हुआ है जो कि पहले नहीं था ऐसे वृक्ष है वनस्पति है इनमें भी एक नया पत्ता आया या जो कुछ भी हो गया वो कल तक नहीं था वैसा एक ऐसा परिवर्तन हुआ है जो पीछे नहीं था तो इससे होता है इसका क्रम पता चलता है ये पीछे से ऐसा होता आ रहा है नया नया जो परिवर्तन हो रहा है तो इसका मतलब है कहीं से इसका आरंभ हुआ है नित्य नहीं हो सकता है क्योंकि नित्यों में ऐसे परिवर्तन नए परिवर्तन नहीं होते यदि नित्य है तो नया परिवर्तन नहीं होगा और नया परिवर्तन है तो नित्य नहीं है और यदि परिवर्तन है तो कहीं नित्य नहीं है तो कहीं से आरंभ हुआ है उसका तो इस कारण से सृष्टि के पदार्थों में ऐसा देखा जाता है नया परिवर्तन होता है इसमें अभूतपूर्व होता है परिवर्तन तो अभूतपूर्व होने के कारण ये अनित्य हुआ और कहीं न कहीं से इसका आरंभ हुआ है तो आरंभ हुआ है तो काल विशेष में होगा फिर वो सदा नहीं है वो तो अब उसी काल में फिर ये क्या होगा फिर से अगर होगा तो काल चुकी नहीं करता है निर्माण किसी काल विशेष में जो वस्तु आरंभ हुई है उसका आरंभ करने वाला काल नहीं होगा ये काल करता नहीं है कुछ तो उस काल को जान करके कोई करने वाला होता है जो उस काल नियत काल में करता है जैसे खीर बनाने वाला काल का निश्चय करके बनाया अब कि आज बनाना है इस स्थिति में बनाना है तो ऐसी सृष्टि वाले का भी जो कोई करता होगा जो कि इस नियत काल में इसको बनाया है खड़ा किया है ये बुद्धिपूर्वक ये भी रचना है और बुद्धिपूर्वक होने से अब वो क्रिया जो है वो ज्ञानपूर्वक होगी और ज्ञान हर समय चेतन में होगा किसी न किसी के आधार से रहेगा उसके बिना नहीं हो सकता है वो इस कारण से क्या है अब जितने भी संसार के पदार्थ हैं उसमें इस परिवर्तन में बुद्धि लगी हुई है एक नियत काल दिया गया है इतने से इतने काल तक रहेगा इससे कम अधिक नहीं होगा ये मनुष्य है जो भी हैं ग अब कुत्ता है दस बारह साल ही जिएगा इससे ज़्यादा नहीं चलेगा वो गाय वैंस पच्चीस तीस वर्ष चलेंगे इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे ये ऐसी मनुष्य का शरीर है सौ दो सौ साल चलेगा इससे आगे नहीं जाएगा ये ऐसी पृथ्वी का है सूरज का भी इसके भी काल हैं ये ज़्यादा नहीं जाएंगे तो अब क्या होगा इसका काल इसका मतलब निर्धारित किया हुआ है इनके जो अवयव हैं इस ढंग के नहीं है कि इतने दिन तक चलेंगे ये पहले भी खत्म हो सकते हैं ये तो पहले भी खत्म होने वाले इतने दिन तक ही क्यों चलेंगे तो उसका ये होता है कि इतना इसमें व्यवस्था दी गई है जैसे ये भी वस्तु है ना आ, ये ये गोल भी हो सकता है ऐसा ये चौकटा भी हो सकता है इस तरह का हो सकता है ये भी हो सकता है, तो इसमें कितनी सारी आकृतियां हैं, कई सारी आकृतियां हो गई ना एक ही वस्तु में अनेक संभावनाएं हैं, तो अनेक संभावनाएं क्या होगी अब अपने उनमें से एक नहीं प्रकट हो सकती है अपने आप एक ही पदार्थ में वही सारी संभावनाएं अपने आप नहीं हो पाएगी प्रकट क्योंकि सब भी है तो सब भी है तो सब भी कैसे हो पाएगी वो चाहेगा मैं हो जाऊ वो चाहेगा मैं हो जाऊ तो इस कारण से अब इतने सारे में से फिर भी एक ही अगर एक काल में है तो इसका मतलब हुआ है कि वो किया हुआ है उनमें से जैसे 10 प्रतियोगी एक जगह होते हैं तो उनमें से अब एक को आगे चलना है तो आपस में नहीं कर पाएंगे निर्णय वो कौन चलेगा आगे वो उनसे अतिरिक्त कोई करेगा कि ये रहेगा आगे तो ऐसे इसमें दस संभावनाएं एक साथ है तो दस हमने एक ही आकृति क्यों हुई इसकी सभी कोई भी आकृतियां वो होनी चाहिए थी फिर भी एक ही आकृति है इसकी तो इसका मतलब ये वाली आकृति लाई गई है ये पेड़ है जैसे देखो यही पेड़ ऐसे लंबा भी खड़ा है ना टहनी वाला और कहीं पर भी ना टहनी के भी होता है ये पदार्थ तो वही है क्योंकि इसको काट पीट करके मिट्टी में मिलाओ तो सभी मिट्टी बन जाते हैं तो इसका मतलब वो मूल पदार्थ तो एक ही है ये तो एक ही मिट्टी में से इतनी सारी आकृतियां कैसे होती है सो स्वतः नहीं हो सकती क्योंकि कई आक, सभी आकृतियाँ उसी में है और उनमें से कोई आकृति लम्बी वाली ऐसी होती है पेड़ खड़ा होता है कोई वो बेचारा गिर जाता है किसी में बहुत ऊपर जाके टहनी होती है किसी में नीचे से ही हो जाती है वो फैल ही नहीं पाता है बरगद का है पीपल का पेड़ बहुत ऊंचा नहीं हो पाएगा ताड़ की तरह वो पहले से फैल जाता है तो जबकि सभी में समान सभी संभावनाएँ हैं हो सकता है ताड़ का पेड़ भी इस तरह के हो सकता था डाली वाला क्योंकि उसके भी पदार्थों में ऐसे बनने की है क्षमता तो है ना उसमें भी काट पीट करके उसी चीज को लंबा चौड़ा बनाए तो नहीं बनेगी क्या बन जाती है वो तो संभावनाएं उसमें फिर भी एक ही क्यों प्रकट है इसका तो मतलब है वो किया हुआ है उसमें से विशेष सामान्य में से एक विशेष जब भी किया जाएगा होगा तो किया हुआ रहेगा नहीं तो उनमें से कोई नहीं होगा बस वो कोई अन्य ढंग का पड़ा रहेगा वो उनमें से कोई एक भी प्रकट रूप में नहीं रहेगा तो ऐसे संसार के सभी पदार्थों में जो सामान्य विशेष नियम पाए जाते हैं और विशेष रूप में दिखते हैं इसका मतलब है विशेष रूप में किए हुए हैं सब इसका बुद्धिपूर्वक किसी ने कर रखा है तो ऐसी काल के साथ भी है, इसकी रचना के साथ भी संबंध और इसका अपने अपने प्रयोजन को भी देने वाले रूप रंग की स्थितियाँ बनी हुई है उसी मिट्टी में सारे रंग के भी तो पौधे हैं न जितने भी फूल हैं एक ही मिट्टी से तो निकलते हैं तो वहीं से कोई लाल वाला निकल जाता है कोई पीला वाला निकल जाता है सारे में रंग वहीं पर पड़े हुए हैं तो यही रंग इतना कैसे हुआ एक तरफ आपस में क्या उन रंगों में क्षमता तो नहीं है ना कि ये अलग हो जाए मिट्टी से फिर भी ये अलग हुए हैं, जबकि मिलाने पर नहीं होते हैं अलग लाल रंग की जो मिट्टी है या जो फूल है और पीले रंग का दोनों को घोट गाट के मिला दो तो अब दोनों अलग नहीं होंगे ना नहीं हो पाते हैं इसका मतलब है कि सामान्य स्वभाव तो इनका मिलकर के रहने का है तो स्वभाव से अगर मिलकर के रहना है तो ये अलग कैसे होते हैं ये? करने पर ही अलग हो सकते हैं अपने आप तो स्वभाव नहीं है अलग होने का और अलग देखते हैं ये तो और करने पर हो जाते हैं लाल पीले वस्तु को अलग अलग करें दो रंग का धागा है वो अपने आप तो नहीं होगा अलग पर करते हैं तो हो जाते हैं ना वो तो यही नियम वहाँ भी लगेगा कि लाल पीले रंग का जो फूल है उसे एक ही मिट्टी में मिल रहने का स्वभाव रखता है पर यह है ही अलग अलग होया हुआ अलग अलग है तो इसका मतलब ये ये किया हुआ है। है है। उसी उसी पेड़ में भी है और उसी पेड़ में में कांटा कांटा भी भी और फूल फूल अब ये दोनों बिल्कुल विरोधी हैं। को ही तो कर देगा। लेकिन फिर भी पाए जाते हैं एक ही स्थान में इसका मतलब है इन दोनों को व्यवस्थित किया गया है विरोध स्वभाव वाली चीज को भी एक जगह रख दिया अब शरीर के अंदर जैसे अब इसी शरीर में एक वो निकलता है ना जल जाता है उससे वो टूट भी क्या बोल पित्त निकलता है जैसे अब उस पित्त से यही शरीर जल जाता है लेकिन रहता है वो यहाँ पर नहीं शरीर का विरोधी भी है वो फिर भी विरोधी रहते हुए इसी शरीर में रहता है वो हाँ तो अगर उसको व्यवस्थित नहीं किया जाता तो वे मिलके नहीं रह सकते थे दोनों विरोधी अब ये जीव देखो और दांत देखो कितना विरोध है दोनों ने थोड़ी सी इधर उधर होता है एकदम जीव कट जाती है लेकिन फिर भी वही रहती है जीव हाँ तो वो व्यवस्थित किया हुआ है तभी तो ना नहीं तो थोड़ी सी इधर उधर होने पर कटती है जीव वो तो कट गई होती अब तक तो उतना बांधा हुआ है गणित उसके साथ तब वो चलती हुई भी, भी कुछ नहीं होता है सुरक्षित है वहां पर बिना बुद्धिपूर्वक हो ही नहीं सकता ऐसा क्योंकि जैसे हम बुद्धि को इधर उधर करते हैं वो कट जाता है तो बुद्धि लगाई हुई है ना वहां पर इतना भी चलता रहेगा तो काम करेगा यहाँ पर तो इससे पता चलता है कि सभी पदार्थों में क्या है बुद्धिपूर्वक व्यवस्था बनी हुई है और ये बुद्धिपूर्व और कहीं नहीं होगी फिर क्योंकि इनमें तो है नहीं ये जीभ में नहीं पता है कि मैं दांत के पास नहीं जाऊं और दांत को भी नहीं पता है कि इसको नहीं छूना चाहिए पर वो नहीं छूता है बुद्ध दांत नहीं जाती उसके पास पता किसी को नहीं है फिर भी काम चल रहा है दोनों सुरक्षित है इसका मतलब है किसी और को पता है और जिसको पता है उसने ऐसे कट कर रखा है इसको तो ये बुद्धिपूर्वक है तो बुद्धि हर चेतन में रहेगी ऐसे सभी पदार्थों में है तो इसी से पता लगता है कि इसका एक कोई अधिष्ठाता निर्माता है वो चेतन है तो इस तरह से हम ईश्वर को जानते इन्ही पदार्थों से हमको जानना चाहिए फिर दूसरी बात कही कि वो चेतन तो है चलो इतना हो गया बुद्धिपूर्वक करने से पर अब वो चेतन भी कैसा है हम भी तो चेतन है तो लेकिन हमारे जैसा होते हुए हमसे भिन्न है अंतर है दोनों में हम ही नहीं है वो कोई तो पहले एक पक्ष है कि वो मानता नहीं है पहले कि कोई है चेतन इसका निर्माता अब कोई होता है मान तो लेता है लेकिन वो कहता है और कोई नहीं हम ही है हमसे अतिरिक्त और कोई नहीं निर्माता है आत्मा से अतिरिक्त परमात्मा नहीं है, है। आत्मा परमात्मा एक ही है जीव और ब्रह्म एक ही होते हैं तो उसके लिए कहा कि नहीं एक नहीं होते हैं दोनों में अंतर है सीधी सी बात है अब अपने ही शरीर में कुछ हो जाता है तो अब रोते रहते हैं ना या डॉक्टर के पास जाते हैं अगर हमने ही बनाया होता हमको पता होता तो बिगड़ने क्यों देते जो चीज जिसका हम होते हैं जानकार उसको या तो झट बिगड़ने ही नहीं देते हैं ना पहले तो पहले तो हम ऐसे उसको रखते हैं कि बिगड़े ही नहीं और बिगड़ता भी है तो झट संभाल लेते हैं उसको गाड़ी चला रहे हैं और अधिकार में होती थी इधर उधर होती संभाल लेते हैं ना उसको लेकिन जिसको नहीं पता है नहीं आता है चलाना वो क्या करेगा उसकी तो गाड़ी गिरेगी ना तो अपनी चीज को हम बिगड़ने नहीं देते है ये हमारा स्वभाव है पर शरीर नहीं रहता है अपने हाथ में रोगी होता है ना तो भीतर क्या क्या होता है अपने को कुछ भी पता नहीं चलता है खा लेने के बाद जहां तक कंठ तक तो पता लगता है कि क्या खाया पिया है कंठ से नीचे उतरते ही कुछ भी पता नहीं है कहाँ गया कुछ ही पता नहीं है तो हमने अगर बनाया होता तो ये पता कैसे नहीं चलता और बिना व्यवस्था किए हो नहीं सकता था जहां वो पचता है वो पित्त बनता है अगर उसको व्यवस्था नहीं किया जाता तो अभी ना वो जला देता है तो बिना पते के इधर उधर डालने से तो वो तो खराब कर देता लेकिन वो नहीं कर रहा है इसका मतलब रखा तो गया है वो जान पूर्वक, और वो जान हमको बिल्कुल नहीं होता है तो हमसे अतिरिक्त कोई ज्ञान ही हुआ ना हम नहीं जानते इस चीज को तो ऐसे ही पता नहीं कितने सारे काम अपने अपने ही काम गलत गलत करते रहते हैं लिख रहे हैं लिख रहे हैं पन्ने पर लिखते लिखते आंख भी ठीक ठाक है फिर भी गलत लिखते हैं बाद में कहते हैं इसको ठीक करो संशोधन करते हैं ना अपना लेख एक पृष्ठ लिखो तो भी तीन बार पढ़ेंगे तो लगेगा गलती छूट गई कोई गलती और वो आँख से देख के तो कख लिखना किसको नहीं आता बिना लिखे तो लिखना नहीं शुरू करेंगे और गलती उसी में होती है कख में ही तो लिखे एक पृष्ठ लिखते हैं तो ऐसा तो कोई होगा ना जो गलती हुई उस बार उनको हम जानते ही नहीं हैं जाने में से ही तो गलती होती है ना वो गलती कैसे हो गई आंख भी देख रही है बिना देखे भी नहीं लिखा जा सकता था और बिना अब अक्षर लिखे निकला आए बिना भी नहीं लिख सकते थे तो कारण तो सारे हैं दिखता भी ठीक है लिखना भी जानते हैं फिर भी क्यों नहीं लिखा नहीं अल्पजता तो तब होती उस अभयव को आप नहीं जानते आप जो लिखने में भूल हुई है उसको तो जानते हैं और जहां नहीं लिखा वो भी आपको दिखता है ये भी नहीं हुआ कि दिखता नहीं है तो अब अब कारण क्या होगा कि हम प्रत्येक क्षण नहीं रख पाते हैं उसको पकड़ के प्रत्येक क्षण हम नहीं जानते हैं इस कारण से थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है और गलती हो जाती अपने काम में गलती होती है तो अपनी इस गलती के कारण पूरा बिगड़ता है ना काम तो ऐसे अगर इतनी गलतियां होती रहती संसार में तो ये चलता क्या ऐसे गलती करने वाला कोई इसको बनाता सूरज और पृथ्वी की जो नियत परिधि है उसमें गलती कर देता हो तो क्या होता हम्म अब यही सूरज के पीछे घूम रही है धरती थोड़ी सी दूर होगी तो गति बढ़ जाती इसकी पास करते तो कम हो जाती गति इसकी तो ये सारे में अगर भूल कर देता तो क्या होता है इनके उपग्रह नहीं खराब हो जाते वो उड़ने उड़ने वाला होता है दो मिनट पहले ही बिगड़ जाता है वो तो वो उसमें गलती हुई रहती है इसकी तो इतने बड़े बड़े उपग्रह जो कर रखे हैं अगर इतनी भूल करने वाला होता तो कैसे ये चलता है तो अब हमारे पास क्या है इतने बड़े कामों की बुद्धि नहीं है जितने जितने बड़े बड़े कार्य हैं ना यहाँ दिख रहे हैं इतनी बुद्धि रखने वाला एक भी नहीं है और बिना बुद्धि के काम नहीं संभव है ये दिख रहा है तो इससे पता लगा कि वो हमसे अलग है हम अपने ही काम में भूल करते हैं अपने ही कर्म हमको पता नहीं होता है जबकि इस कर्म के आधार पर शरीर हमको मिलना होता है इसकी व्यवस्था है और उस कर्म को नहीं जानते हम तो कैसे नहीं कहेंगे कि हमसे अतिरिक्त कोई और जानता है हम नहीं हो सकते हैं, सब कुछ जानने वाले लेकिन उसी काल में एक सर्वज्ञ और होता है इतनी बुद्धि हमारे पास नहीं होती है इस कारण से हमसे अतिरिक्त कोई है वही हमसे अंतरम वो हमसे भिन्न है सभी को जानने वाला है वो तो अब हम क्या करते हैं कि उसको नहीं जानते हैं उसकी उपेक्षा करते हैं उपेक्षा करने के कारण क्या है अब ये ये दुर्बुद्धि है पहले समझते नहीं है लेकिन हम ये नहीं कहते हैं कि हम नहीं समझते हैं उसको हम ये कह देते हैं कि हमको जो समझ में नहीं आती वो चीज नहीं है उसको मानने की जरूरत नहीं है तो सारा का सारा काम हम इसी आधार पर करते हैं कि वो जो नहीं आ रही है चीज उसको मना कर देते हैं कि वो है ही नहीं जबकि होती है इसी कारण से फिर धक्का लगता है सारी चीजें हमारी इच्छा अनुसार तो चल नहीं रही है कल को जाके दुखी होना पड़ता है ये कहाँ से आ गया कोई रोग होता है शरीर में तो धक्का लगता है ना यार पहले तो नहीं हुआ था कभी पता नहीं क्या होने वाला है तो नहीं जानते इस कारण से होता है पहले मान के चलते हैं, कुछ होगा ही नहीं और वो ये मान्यता के कारण ही क्या होता है जब कुछ होता है तो भयंकर धक्का लगता है ऐसे ही ईश्वर को हमने जब मान लिया कि वो नहीं है लेकिन मरते मरते फिर वो उसके हाथ में जाना है तो दिन पूरे जीवन हम विरोध करते रहे उसके विरुद्ध चलते रहे न मानने के कारण मानते तो इतना विरोध नहीं चलते नहीं विरोध जाते तो और दूसरी जगह स्थितियों में नहीं जाना होता तो इस कारण से क्या होगा ईश्वर को न मानने के कारण निहारेणा अजानता से हम ढके हुए हैं और ढके ही रह जाएंगे मान ले तो ये जनता धीरे धीरे हटेगी बुद्धि ठीक ठीक काम करेगी फिर हमारा व्यवहार ठीक प्रकार से चलेगा इस कारण से निहारे प्राविता जान से हम ढके हुए हैं इसमें बहुत बड़ा कारण है कि ईश्वर को मानते ही नहीं हैं और मान भी लेते हैं तो पूरा नहीं मान पा रहे हैं अब वो हमारे कर्मों का फल देता है लेकिन हम दुष्कर्म केवल उसी स्थिति में कर रहे हैं कि कौन देखेगा ये न मानने के कारण ही ऐसा है ऐसी बाकी सृष्टि में भी हमारी मान्यता के कारण हमारे व्यवहार में दोष बना हुआ है हम किसी के साथ छल कपट अन्याय ये सब कुछ जो कर रहे हैं सारा का सारा इसीलिए कर रहे हैं कि हमारे ऊपर नहीं है कोई फिर जल प्या जल का मतलब होता है जो मन में आता है वो बक देते हैं बस वो ईश्वर नहीं है ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए ऐसा तो नहीं है जो मन में है वो करना चाहिए सभी को छूट देनी चाहिए ये सारे उल्टे उल्टे नियम सारे बनाते रहते हैं इतना बड़ी पुस्तक लिखते हैं व्याख्यान देते हैं सब कुछ करते हैं लेकिन परिणाम नहीं आता है वो तो यही क्या है एक जल की स्थिति है झूठा बकवास करते रहते हैं यूँ ही व्यर्थ बोलते रहते हैं ईश्वर को न मानने के कारण क्योंकि जैसे ही आपको पता लगेगा हमारे ऊपर कोई है अब नहीं बोलते हैं ना विद्यार्थी जैसे कक्षा में खाली है अध्यापक नहीं आया है तो चुप तो नहीं बैठता वो लेकिन विद्या अध्यापक आते ही क्या होता है सब चुप हो जाते हैं ऐसे कहीं कोई अब वो जो खिलाने वाला है खेल या जो काम कराने वाला है नहीं आया तो कर्मचारी तब तक क्या करते हैं उल्टे पुलटे सब करते रहते हैं और उसके आते ही सब चुप हो जाते हैं तो ऐसे ही हम जब तक ये जानते हैं कि कोई हमको सुनने वाला नहीं है तो कुछ का कुछ बोलते रहेंगे और पता लग गया कि सुनेगा कोई तो अब नहीं बोलेंगे उतना अब उसके अनुसार ही बोलना पड़ता है या जैसे यहाँ करते हैं ऐसे ईश्वर को यदि पता चल गया कि वो है हमारी सुनता है वाणी को तो अब हम इतना फालतू तो नहीं बोलेंगे जितना अभी बोलते हैं तो ये हमारी जल्पना की जो दोष की स्थिति है और अशुत्रिप, अशु तृप्त कहते हैं प्राण को प्राण पोषण में लगे हुए यानी शरीर के ही पुष्ट करने में लगे हुए हैं खाओ पियो और मौज करो ये हमने अपना उद्देश्य बना लिया है आत्मा को जानने की ईश्वर को जानने की धर्माचरण करने की कोई स्थिति नहीं है धर्म जो होता है धर्म और अधर्म ये आत्मा का धर्म है गुण है यानी कि धर्मा धर्म ये आत्मा का गुण है जड़ पदार्थों के गुण नहीं है हा हमेशा रहता है ना फिर धर्म धर्माधर्म दोनों रहेंगे ना हाँ जीवों में धर्म धर्माधर्म दोनों है ईश्वर में धर्म ही धर्म है नहीं नहीं धर्मा धर्म जो गुण ही है ये चेतन का है नहीं जो पैसे बताया है ना जिसमें गुणों की गणना की है उसने छह को छोड़ रखा है इच्छा देश प्रयत्न सुख दुख ज्ञान और उसके साथ धर्मा धर्म भी है संस्कार भी है तो उसको छोड़ रखा है वो बाद में नीचे व्याख्यान उसमें है भाष्य में ब्रह्मण जी ने दे रखा है वो ये उसमें क्या नाम है वैसे वो है ना भाष्य तो दब जाएगा उस समय सक्रिय नहीं रहेगा बस रहेगा तो वो सक्रिय नहीं होगा तो काम क्योंकि ये तो नैमितिक है ना वो चाहेंगे तो प्रकट होगा नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा प्रकट जिसे ज्ञान है हर समय तो नहीं रहता है ना प्रकट उत्पन्न होके नष्ट हो जाता है ये क्षणिक है ये अपने स्वरूप में नहीं रहता है क्रिया है क्रिया अब हर समय तो नहीं रहती है लेकिन होती तो है ना उसमें अब ये क्रिया हो रही है बंद होगी पदार्थ रहेगा तो ये ऐसा गुण है जो कि हर समय लगातार बना नहीं रहता है अपने स्वरूप पर आधार में रहता है वो स्वभाव से रहता है क्रियाशील नहीं होता है वो प्रकट नहीं रहता है कुछ गुण है जिसे रूप आदि है ये तो सदैव प्रकट ही रहेंगे लेकिन शब्द गुण है सदा प्रकट नहीं रहेगा ये काल में प्रकट होगा फिर बंद हो जाएगा ये ऐसे कर्म है ये कर्म हर समय प्रकट नहीं रहता है उसी द्रव्य में प्रकट नहीं रहता है हर समय कुछ देर रहता है फिर बंद हो जाता है तो इसी रूप में अभी देर रहेगी अधर्म रहेगा कभी प्रकट रहेगा कभी बंद हो जाएगा वो तो वो इस रूप में आधार में रहता है जड़ों में नहीं रहता है धर्माधर्म धर्माधर्म का मतलब होता है जो उचित है उसको करना जो अनुचित नहीं अपने जिससे अपनी हानि नहीं होगी इसको समझना ये धर्म है और जिससे हानि हो जाएगी वो अधर्म है तो ये अपनी हानि लाभ नहीं जानते जड़ पदार्थ जितने होते हैं वो नहीं जानते अपनी हानि लाभ इसलिए उसके अनुसार आचरण नहीं कर पाते हैं वो इसलिए जड़ पदार्थों में धर्माधर्म नहीं होता है चेतन समझता है इसलिए वो करता मतलग मतलग मतलब है ऐसा धर्माधर्म का मतलब ये है कि अपनी हानि नहीं होने देनी है लाभ होने देना है ये इसको नहीं कर सकते इसलिए ये धर्माचरण नहीं करते हैं कभी और जिसमें भोजन बना रहे हैं मान ली पानी गर्म कर रहे हैं पात्र में तो अब वो क्या होगा पानी तो गिर जाएगा ना वो, वो कर, उबल करके रोकेगा नहीं पात्र नल चला दिया आपने गिलास भरने के लिए गिलास भर गया तो भी वो डालता रहता है पानी उसको नहीं पता है कि ये फालतू तो गिरेगा अब। हमको पता होता है तो रोक देते हैं अब नीचे से कोई चीज़ है ये यह यहाँ इसको नहीं पता है कि मैं गिर जाऊँगा तो टूट जाऊँगा पर ये गिर जाएगा इसको अपने आप को नहीं पता है ऐसा पर हम नहीं गिरते हम बचने का करते हैं पूरा तो धर्माधर्म यही होता है हर समय यानी जितना उचित है जिससे सुख होगा हानि नहीं होगी उसको करना समझना ये धर्म होता है और जिससे हानि होगी उसको करना यह अधर्म होता है बहुत तो बहुत बो, सारे काम हम जान करके उल्टा कर देते हैं जानते तो ही नहीं करना चाहिए फिर भी उसको विपरीत जान के कारण कर डालते हैं तो अपने को दुख भी हो जाता है लेकिन चाहते नहीं है वैसे करना नहीं चाहते हैं, तो यही जो स्वभाव है ये यही गुण धर्म धर्म कहलाता है तो ये जड़ों में नहीं मिलेगा और चेतन भी मिलेगा और इस धर्मा धर्म के बिना नहीं चलता है व्यवहार इसके बिना प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती है इसलिए नहीं कह सकते कि केवल जड़ ही जड़ होते हैं पदार्थ चेतन पदार्थ नहीं होता है ये नहीं होगा सिद्ध क्योंकि जड़ पदार्थों में धर्माधर्म की प्रवृत्ति नहीं होती है और बिना धर्माधर्म के व्यवहार नहीं चलता है इससे ये पता लगता है कि चेतन पदार्थ विशेष भी है और इन चेतनों में भी होगा कि एक धर्माधर्म दोनों करता है और एक बिल्कुल नहीं करता है एक में अधर्म नहीं है दूसरे में है क्योंकि दूसरा छल कपट करता है और एक नहीं करता है तो चेतन भी दो ढंग के हैं तो जड़ से अतिरिक्त चेतन भी है कि धर्माधर्म के कारण और केवल धर्म के कारण एक चेतन विशेष भी है तो हम ये जो करते रहते हैं असूत्री प्राण पोषण में लगे रहते हैं शरीर आदि के ही और उक्त शास अपने स्वार्थ सिद्धि में यानी कि धर धर्म आचरण पूर्वक भी अपने स्वार्थ को सिद्ध करते रहते हैं तो ये सारे दोष क्या हैं ईश्वर के न जानने के कारण हैं ईश्वर को यदि हम जानें तो ये दोष हमारे हट जाएंगे और सुखी हो जाएंगे ये